राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत 8 से 11 वर्ष के बच्चों हेतु हमारे पेड़-पौधे श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम नींबू बाहर तो धूप है चल यहीं बैठकर खेलते हैं हां चौपर खेलते हैं नहीं तो फिर क्या आऊ... अष्टन चमका खेलें नहीं नहीं ये भी नहीं तो फिर पहेली पहेली एक शर्त पर पहले पहेली मैं पूछूंगी नहीं मैं पूछूंगी नहीं मैं मैं मैं नहीं, नहीं। मैं पूछूं शोर बहुत करती हो तुम दोनों खेल में भी झगड़ा हां अच्छा अच्छा चलो मैं साथ बैठती हूं जरा सोचने दो पीला या हरा रंग इसका खोल मटोल शरीर बड़े-बड़ों के दांत ये खट्टे कर दे वीर नानी नानी पता ना क्या मैं क्यों बताऊं तू छोटा सा गोल गोल नहीं जायकेदार मजेदार खट ha, kattam! Ha, noibu! Ha, ha, ha! Kiran, bitiya, tèri paheli toh bade aixi hai! Ha, noibu bhi bade aixi hai! Ha, ga! Pedile pedile gol gol! Aré, bazaar se badehia kagzhi noibu laia ho! Lugg toh badehia rè hai! Ha, ha, ha! Ja, jaldi se shikan bhi bana ke la sáb kè lihe! Laighe, hum, bana-kar अंजली में थोड़ी सी पिसी काली मिर्च और नमक डाल देना भाई मुझे तो मीठी पसंद है और लड़ना मत इन्हें बना रही हूं मैं जाओ दोनों बनाकर लाओ हां अजी ये सारे नींबू किस लिए लाए हो जी तुम्हारे दांत खट्टे करने के लिए हां जी तुम्हारी दुश्मन जो ठहरी हां <laughs> अरे भाई मैंने सोचा थोड़े नींबूओं का अचार डाल लेंगे और फिर तुम्हारी वो शिल्पा किरण भी तो आई हुई है ना हम्म शिल्पी और किरण भी हैं अच्छा तो शिल्पी और किरण नींबू खाएंगी हां अरे भाई नींबू दाल में निचोड़ो शिकंजवी बनाओ चटनी बनाओ शरबत बनाओ और हां कमला बेटी के लिए अचार बनाकर भी भेज देना हां एक बात तो तुम भूल ही गए है? पुराने पीतल के बर्तन भी तो काले पड़ गए हैं नींबू मलकर उन्हें भी चमका लूंगी लगे हाथ हां शिकंजी तैयार जायकेदार मजेदार ले आई है खट्टी मीठी ठंडकदार जायकेदार तुम लोगों ने भी पी कि नहीं Pura jug bhar kallai <tincous> -ha. hai. Maza a gya. Arre la, mera glas idhar dè mujhe. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Thendak gai. ना मेरा थोड़ा सा ही काम रहता है नाना जी से रोको थोड़ी देर ठहर जाओ है शिल्पी को भी काम खत्म कर लेने दो फिर दोनों इकट्ठे किसका काम खत्म नहीं हुआ नानी जी मुझे लिखना है कि विटामिन सी किन-किन चीजों में पाया जाता है संतरे में विटामिन सी होता है लिख ले हां आंवले में भी विटामिन सी होता है अच्छा? अरे भाई ताजे फलों में जितने भी खट्टे ताजे फल होते हैं ना सब में होता है हम्म खट्टे और रस वाले हां खट्टे रस वाले जैसे संतरा मौसमी नारंगी चकोतरा माल्टा गलगल और नींबू नींबू में विटामिन सी होता है बहुत बहुत ज्यादा विटामिन सी और नींबू का तो बहुत मशहूर किस्सा है भाई जो नाविकों वाला जिन्हें स्कर्वी रोग हो गया था हुँ। स्कर्वी हुँ। ये कौन सा रोग है ये रोग त्वचा रोग होता है ज्यादातर विटामिन सी की कमी के कारण होता है कोई वो बात बहुत पुरानी है लगभग आज से 4-500 साल पुरानी हुँ। हुँ। उस जमाने में हवाई जहाज बड़े-बड़े समुद्री जहाज तो थे नहीं पालदार जहाज होते थे हां वे हवा से ही चलते थे हवा के न चलने पर चप्पू भी चलाने पड़ते थे अब मैं सुनाऊं कि तुम सुना लो बस अच्छा नाराज क्यों होते हो आप ही सुना दो हां हुआ यूं एक बार एक जहाज सागर की लहरों को चीरता हुआ चला जा रहा था उसमें लोग भी सवार थे हां हां कप्तान नाविक और बहुत से व्यापारी लोग हम कितने दिनों से चल रहा था यह जहाज अरे दिनों से नहीं 2-4 महीनों से बाप रे 2-4 महीने एक ही जहाज में हां उस जमाने में तो कई-कई महीने लग जाते थे हम्म फिर क्या हुआ जहाज सागर की लहरों को चीरता हुआ चल चला चल चल चला चलता चल, चल, चल, चल, चल जा रहा था हम चलते-चलते 6 चलते महीने बीत गए अच्छा अच्छा नाविक थक गए बीमार पड़ गए तो एक दिन एक नाविक ने कप्तान से आकर कहा कप्तान साहब कप्तान साहब क्या बात है फ्रांसिस परेशान लग रहे हो साहब सब लोग बुरी तरह से खरा रहे हैं बहुत बीमार है सब मैं देख रहा हूं मैं सोच पे कर रहा हूं लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा ये देखिए मेरी बाज़ुओं पर दाने मेरे मसूले भी देखिए डॉक्टर को नहीं दिखाया डॉक्टर तो देख ही रहे हैं सबको पर कुछ समझ में नहीं आ रहा चलिए मैं डॉक्टर से बात करता हूं जी आइए आह आह खराब अच्छा भैया देखिए बुरी हालत है बहुत बुरी हालत है सबकी आइए कप्तान साहब ये इतना सब कैसे हो गया डॉक्टर देखिए दवा तो मैं दे रहा हूं पर असर नहीं हो रहा खाने को भी तो कुछ नहीं है ना क्यों दाल रोटी आटा सब कुछ तो है मैं फलों की बात कर रहा हूं ताजा सब्जियों की बात कर रहा हूं अह अभी तो 10 15 दिन और लग जाएंगे कप्तान साहब अभी तो दूर-दूर तक जमीन दिखाई नहीं दे रही <laughs> मेरे मसूड़े सूझ गए आ दांतों में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा पूछ लीजिए प्लीज कप्तान साहब आप तो ठीक-ठाक लग रहे हैं अच्छा ठीक मेरे भी जोड़ों में दर्द हो रहा है हां मैं तो ठीक हूं आप खा क्या रहे हैं मैं आ, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा खाली नींबू का पानी और थोड़ा उबला आलू ले रहा हूं नींबू का पानी शायद खाने के इन्हीं दोनों चीजों में ऐसे तत्व होगा ठीक है नींबू पानी इन्हें भी देखकर देखता हूं आप ये आप क्या कर रहे हैं a...mai sòu-ch raha ho, in-sab maris-o-ko bhi nibu paani pila-kar dekho. Ha... Francis, है hai? Jii, ha, nibu hai. A...chal i-e, nibu-ka-ras nika-lije. Shai-e, bach-jaj... ...dhiraj-ra-khi-a-ap. Acha, usko bhi dek-ra, nibu paani? a a a a a a a a a a a a a a डॉक्टर साहब ठीक हो जाएंगे ये लोग आशा तो है अह धीरज रखो धीरज रखो इधर इधर शाबाश यहां बैठो डॉक्टर साहब कह रहे हैं शायद ठीक हो जाएं शायद ये जो नींबू पानी डॉक्टर समझ में जावो सब ठीक हो गए थे नींबू पानी से हां बेटे नींबू पानी से वो सब ठीक हो गए कैसे क्योंकि उन नाविकों और जहाज के यात्रियों को जो बीमारी हुई थी ना हां उसका नाम था स्कर्वी रोग स्कर्वी रोग हां ये त्वचा रोग होता है और ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है अच्छा क्योंकि हमारा शरीर विटामिन सी को 4-5 महीने से ज्यादा इकट्ठा नहीं रख सकता इसलिए विटामिन सी लेते रहना चाहिए उन लोगों ने क्यों नहीं लिया क्योंकि उस जमाने में पता ही नहीं था कि विटामिन सी क्या होता है और इस रोग का भी नहीं पता था कि क्यों होता है तो पता कब चला 16वीं शताब्दी में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि संतरे नींबू नारंगी का रस इस रोग को ठीक कर सकता है फिर तो नाविक बीमार नहीं पड़ते होंगे हम्म बहुत कम वैसे लंबी यात्राओं में जरूरी हो गया इन फलों का सेवन करना अच्छा? इन्हें साथ रखना ओह याद आया हम्म जब पुराने जमाने में युद्ध में घेराबंदी हो जाती थी ना तो सैनिकों का खाना खत्म हो जाता था तो उन्हें भी यह रोग हो जाता था क्या फिर सैनिकों को देते हैं हां तो इन फलों के रस के पैकेट तैयार होते हैं जो सैनिकों को समुद्री जहाजों में सफर करने वालों को सब दे दिए जाते हैं यानी लंबी यात्राओं पर जाने वाले सभी लोगों को दिया जाता है हां एक बात और बताऊं हां बताओ या? अंग्रेजी नौसेना को 1804 में पहली बार नींबू के रस के पैकेट दिए गए थे <laughs> <laughs> समझ गए विटामिन सी बहुत फायदेमंद है <laughs> पर यह किसने पता लगाया कि नींबू में विटामिन सी है शाबाश बड़े बाश। पते की बात पूछी बेटे तुमने <laughs> देखो सन 1911 में पोलिश वैज्ञानिक कैस्मीर फंक ने पता लगाया <laughs> कि विटामिन सी ताजा फलों में सब्जियों में पाया जाता है हो गया विटामिन सी पर भाषण मैं जल्दी-जल्दी लिख लूं तू जल्दी-जल्दी लिख ले मैं जल्दी-जल्दी चाट जल्दी बना कर ले आऊं खुश हो नहीं अरे आओ हम लोग नींबू का गीत गाते हैं हां चलो हां नींबू केदार मजेदार इत्र में मिलाकर लाए बहार बर्तन करते चमकदार साबुन में घोलकर लाए निखार गर्मी में नींबू ठंडकदार नींबू लाए बहार ही बहार जायकेदार मजेदार खुशबूदार जायकेदार मजेदार हां तो दोस्तों नींबू के बारे में कुछ तो हमने बताया और अब कुछ आप बताइए जैसे सबसे पहले नींबू के कोई पांच गुण बताइए और दूसरा नींबू की जाति के अन्य पांच फलों के नाम बताइए जैसे कुछ तो हम बता देते हैं भाई मौसमी गलगल आदि आदि आदि नींबू अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विषय विशे विशेषज्ञ एवं परियोजना मार्गदर्शन सुश्री जय चंदीराम संयुक्त निदेशक आलेख मधुबी जोशी एवं रमेश रानी शर्मा कलाकार सुचित्रा गुप्ता नीरज शर्मा अभय भार्गव जैमिनी कुमार बाल कलाकार आरती और अंकिता द्वयंकन सतीश लाड़े निर्माण सहयोग वंदना अरिमर्दन तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश रानी शर्मा